आज की कथा में हम सत्संग अमृत का पान कर रहे हैं पिछले रविवार से हमारे ऋग्वेद प्रथम मंडल के तीसरे ऋषि सुनाक्षेप हैं। इससे पूर्व मधुचंदा ऋषि को का पाठ हमने किया मधुचंदा का अर्थ है जो विष से अमृत उतार लाए जो हमारे विषया सत जीवन को अमृत में बना दे जो विषयों से भक्ति के अमृत की ओर ले आए उसे मधुचंदा कहते, है। कहते हैं फिर उनके उपरांत हमने मेधातिथि काण ऋषि की का पाठ किया मेधातिथि कहते मेध अर्थात विवेक बुद्धि में अतिथि बनकर जो आया एक सुंदर सत्संग का विचार है वो मेधातिथि है काणव कहते हैं अतिशय निर्मल करने वाला निर्मली का एक पेड़ होता है जिसका फल होता है काणव अर्थात कच्ची सुपारी कीचड़ को के तालाबों के किनारे होता है और इनके फलों की विशेषता है कि इनके रस से जल पवित्र हो जाता है मेध का अतिथि है वो और अतिशय निर्मल करने वाला ऋषि है माता उनकी देव होती है देवा होती और पिता महामुनि मुनि करदम है हमने कहा ना कि यहां कोई असल माँ बाप की बात नहीं होती है भावो प्रधान नाम होते हैं क्योंकि सन्यासी का अतीत तो भस्म हो चुका है है ना तुम तो करदम कहते हैं कीचड़ को जब भी कीचड़ में मट्टी में देवत्व की आहुति होती है तभी तो जीवन की पहली किरण फूटती है मट्टी आना और फिर नाना जीव जंतुओं में नाना मानव शरीरों में वो परिणत होने लगती है हम सब उसी कीचड़ से आते हैं उसी में जब यज्ञ होता है तो मट्टी तो है जो खाद बनती है और खाद से अन्न अन्न से बालक होते हैं। तो यू पिता करदम है माता देव होती है और ये लक्ष्मी के भी माता पिता हैं, सारे पुराणों में सागर से प्रकट हुई है कर्दम की बेटी है और अब हमारे सामने जो तीसरे ऋषि हैं, वे हैं आजीर गति सुनहा शेप आजीर गति यहां आरजी गति वेदों में आ गया है लेकिन मैंने पिछली बार भी बताया कि ऐतरे ब्राह्मण में और सभी जगह पर अजीर गति शब्द है अजीर गति का अर्थ है जो धरती पर रेंग के चले सांप की तरह बल खाता हुआ विकलांग हो जाओ और सुना क्षेत्र का अर्थ है कुत्ते की नींद कि जो निरंतर प्रयत्नशील रहता है आगे बढ़ता रहता है मंथर गति से जो चमत्कारों और सिद्धियों के पीछे नहीं भागता जो सांसों और धड़कनों से धर्म को धारण करता है और जो कुत्ते की नींद सोता है अर्थात सोते में भी असावधान नहीं है जरा सी आहट पर जाग उठता है अर्थात असावधानी में भी जिसे क्रोध सांसारिक विषय पकड़ नहीं पाते वही तो होगा अजीर गति सुनाशेप ये ऋषियों के नाम भाव प्रधान है जैसा कि पिछले रविवार को भी आपको बताया था कि हम व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करते सनातन धर्म की व्यक्ति पूजा में कोई आस्था नहीं है हम आत्म पूजा की के उपासक हैं राम और कृष्ण की पूजा भी हम घटगढ़ राम घटगढ़वासी श्री कृष्ण घटगढ़वासी मां अंबा जगदम्बा के रूप में करते हैं और ये कोई व्यक्ति नहीं आत्मा ही हो सकता है और वैसे भी हमने परमात्मा के नामांतर ही आत्मा नाम दिया है परमात्मा से परम हटाओ बाकी क्या रहा तो घटघटवासी आत्मा ही परमात्मा का लीला अवतार है क्योंकि गुलामी के अंतरालों में जिन संप्रदायों के अधीन आप हुए वहां व्यक्ति पूजा थी इतिहास पूजा थी मोहम्मद साहब की पूजा थी की पूजा थी और गुलाम लोग संप्रदाय बनके वो भी उन्हीं की जूठन के तबले बजाने लगते हैं लेकिन धर्म ने इसे कभी नहीं स्वीकारा वेद ने कहा कि उस संपूर्ण परम ब्रह्म का कीतु पूर्ण कृति है कहीं छोटा नहीं है तो तुझ में ही समाय है सारी सृष्टियां और सारे ब्रह्मांड सूक्ष्म होकर क्योंकि वो परमात्मा आत्मा होकर तुझ में व्याप्त है जो सचराचर को बनाने वाला है अपनी सत्ता को अपने भीतर खोजना बाहर भीख मत मांगना जो अपने को जान लेते हैं वे ही उसको जान पाते हैं संप्रदायों ने कहा गुरु गरड़िया है चेला भीड़ है।, है वो शेफर्ड है और आप शीप हो सनातन धर्म ने कहा कि वो तुम्हारे भीतर बैठा है तुम उसकी अनुपम कृति हो मैले मत हो जाओ उसी के रहो और उस महानता के साथ जियो यू आर सेकेंड टू नन एंड नो वन इज सेकेंड टू यू हम सब एक ही ब्रह्म से प्रकट है वी आर ऑल एलाइक हम सब समान है सीए राम मय सब जग जाने ना अपने कोई छोटा मान ना अपने से कोई छोटा देख तो तू धर्म को जानेगा भेदभाव करेगा तो तू आसक्त व्यक्ति होगा कुसंगी होगा तो सत्संग नहीं जानेगा और तीसरे ऋषि का हमने आरंभ किया है हां पूर्व की ऋचा भी दोहरा ले कहा कस्य नूनम कस्य मैंने क्यों कैसे किस प्रकार कस्य नूनम कस्य क्यों कैसे किस प्रकार ऐसे हो सका वो कर गया वो ज्योतियों में कतम अस्यामृता अमृता नाम मना चारु चारू नाम वो कौन था वो कौन था जिसने अंधेरों में दिए जलाए थे वो कौन था जो उस मोह मौ, ग्रह को जीवन की धड़कनों से भर गया था कौन था कौन है वो कथम आज से, कस कैसे कथम किस प्रकार केक चेष्टा से ही मृत ग्रह को वो कौन था जिसने सुंदर कल्पनाओं से विचारों से उमंगों से तरंगों से जीवन से भर दिया किसने खिलखिलाए भोले बच्चों के मुखड़े वो कौन जगमगा गया हर ऊ हर आख में बन के रोशनी कस्य नूनम कतम अश अमृता नाम मना चारू दे और वो सुंदर मनोहर जिसके स्पर्श से इतनी सुंदर मनोहर ये धरती हो गई ये पृथ्वी हो गई ये आकाश मुस्कुरा उठा वो कौन था किसने किया ऐसे कि उसकी इस देव लीला को क्या नाम दे हम किससे कहें कि वो कर सका ऐसा कौन है वो ऐसा कौन हो महिला आदित्य पुनर्दात पित्रम चाक दृश्ययम मातरम चु महिया आदित्य कौन बना मेरे अंतर की रोशनी कौन बना बन कौन बना मेरे भीतर का सूरज कौन बना मेरी आत्मा और वो कौन है पुनर्दात जिसने फिर फिर उभारा मुझे बन के पित्रम पिता मेरा दृश्य एम और सारे ये दृश्य प्रकट करता रहा मेरे चारों ओर परिवार लाता रहा संसार लाता रहा उपलब्धियां लाता रहा हां जो हा जो जो आकार से हीन है जो निर्गुण है उद्देश्य एयम वो कैसे सगुण सृष्टि को प्रकट कर पाया क्योंकि गेहूं के बीज से गेहूं होता है आम के बीच से आम होता है निर्गुण निराकार बीज से दृश्यम सगुण साकार प्रकट कर गया कस से नूनम कतम आश्य कौन है कौन है, है? आज यदि मनुष्य बन के न जाना तो कल क्या पशु बन के जानूंगा कब जानूंगा कब पहचानूंगा उसको और कब जानूंगा स्वयं को और कब जानूंगा इस सृष्टि को और सृष्टि में अपने होने के उद्देश्य को ये कौन है जो कर सका ऐसा जहां जीवन नहीं था जहां धड़कन नहीं थी जहां उत्पत्ति का कोई कारण नहीं था वो कौन मुस्कुरा गया यूं गीत गुनगुना गया कि जहां जहां से वो गुजरा जिंदगी का कोलाहल प्रकट हो गया कौन है वो कैसा है वो आज की ऋचा में भी आ जाए कहा अगनेर वयम अगनेर वयम प्रथमा अश्य अमृता नाम मनामहे मे चारुदेव से उत्तर दे रहा है सानु मैया आदित्य पुनर्दात पितरम चा दृश्यय मातरम चा कहा वो ब्रह्म ज्वाला वो यज्ञ की अग्नि वो हमारे अंतर में प्रज्वलित वो ज्योतियां और उन ज्योतियों का यज्ञ जो है वो जो घटघटवासी आत्मा है अग्नेर वथम अश अमृता नाम मनामही चारुदेव से हम सब उसी के वैश्य है संप्रदाय कह रहा तेरी ये जात है तेरी ये पात है ये तेरा धर्म है ये तेरा फलाना है कहा सचराचर का एक ही पिता है और वो आत्मा है अग्निर्वयम आत्मा अग्नि वही जो हमारा है जो हमारे भीतर प्रज्वलित है बन की ज्योति सोम अग्निया यज्ञ की ज्वाला ब्रह्माग्नि अग्निर् अग्नि है वयम अग्निर्वयम की संधि हो जाएगी प्रथमा प्रथम अश्य अमृता नाम वही पहला ऐसा अमृत है जो हमारे अंतर में प्रज्वलित है जो हर सचराचर में है पेड़ पौधों में है सब में है वो एक ही आत्मा है मानाम अहे जो क्षण क्षण ज्योतियों में पालता है जो क्षण क्षण चमकता है हमारी सांसों में हमारी कल्पनाओं में हमारे जीवन के क्षणों में जो वन के एक उन्नीदी सी कल्पना जगमगाता और मुस्कुराता है मेरी मुझी आंखों में जो वन के सपना प्रकट होता है वो जो सुंदर मनोहर जो आत्मा है जो यज्ञ है वही देवता है वही देवता है वही हमारे हारा जीवन दाता है और वही हमको बारम्बार लाता है और आज हम उस यकी को नहीं जानते खाली बाहर सुहा आह गाकर मान लेते हैं कि हमने बड़े तीर मार डाले हमने बड़ा पुणे का काम कर डाला जबकि हमने उसे कभी नहीं जाना और शायद सांप्रदायिकता ने हमें जानने भी नहीं क्योंकि जब सम्प्रदायों की भीड़ आई तपस्वी ऋषि कुल सब मारे गए ऋषि मनीषी जन नेहत थे उनके सर काट के नेजों पर टांग दिए गए सारे स्थान तबाह हो गए और यदि आप कोई वेद की रिचय धर्म की बात करते थे तो आप काफी रहे आपका गला काट के चौराहे पर पेड़ से टांग दिया जाता था कि दूसरों को नसीहत हो उन पीड़ाओं से जब आप आगे बढ़े चूंकि आप पर सांप्रदायिकता का आक्रमण हुआ था तो आपने भी काउंटर सांप्रदायिक बनना चाहा, धर्म आपका लूट गया था और ये एक दिन में नहीं हुआ इसमें हजार साल लगे और आप लुटते गए नष्ट होते गए जब तपस्वी ऋषि और मनीषी जन मारे गए तो वो घर का जो बड़ा जोबड़ा था वही एक सांप्रदायिक गुरु बन गया और इस प्रकार जात पात और सांप्रदायिकता जो उनमें थी वो आप में आ गई धर्म ने ये सब नहीं दिया कहा एको ब्रह्म द्वितीय नाश और आज भी उसी जूठन को आप लादे हैं छोड़ना नहीं चाहते उन्हें संकीर्णताओं में रहना और जीना चाहते हैं जबकि भी देख खुला खुला उन्नत नीलाकाश है असीम है अथाह है अनंत है और तुमको बनाने वाला भी कहीं किसी जात में किसी पांत में संकीर्ण नहीं है और तुम उसी की संतान हो ये कह रही है ऋजा मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने उस गुटन से बाहर आना चाहते हैं या उस गुटन को ही वरदान पर बनाकर जिए जीते रहना चाहते हैं जबकि धर्म ने आपको कभी नहीं दिया इसीलिए यज्ञोपवीत से ही आदविज हुए अन्यथा ब्राह्मण के घर में भी पैदा होते ही बारह बारह पर्यंत छूट रही और जब तक जनेऊ नहीं हुआ हमने लड़के को ब्राह्मण नहीं माना जन्म से नहीं संस्कार से माना जन्मना व्यवस्था धर्म ने नहीं आपको संप्रदायों ने दी है आप उसी की जूठन बने क्षमा करेंगे तो कहा अग्निर्वय क्या अग्नि ही आत्मा ही हमारा प्रथम अश अमृता नाम वही हमारे जीवन का असली अमृत है जीवन दाता है विधाता है और आज भी वही शबरी का राम बनके हमारे झूठे भोजन को रक में बदल करता रहा है हमें सांस और धड़कन से परिपूर्ण कर रहा है अगले जीवन के क्षण दे रहा है आज यदि आत्मा ना हो तो हम कहा होंगे तो कहा वो पिता हमसे दूर नहीं है हम ही अपनी सोच में उससे दूर जा खड़े हुए हैं वो तो आज भी हम हमें तो कहा अग्नि वमृता नाम मनामहे चारुदेव से नाम सानो महैया आदित्ये पुनः दात पितरम चृश्येय मातरम च कि वही हमारा प्रथम हम सबको लाने वाला है वही हमें क्षण क्षण जीवन की धड़कनों से परिपूर्ण करने वाला है वही हमें देवत्व की ओर ले जाने वाला है और हमारा जीवन ये सचराचर सब उसी के नाम है एवरीथिंग बिलोंग्स टू आत्मा वही निर्गुण है और वही सगुण को प्रकट करता है यही तो उसकी विलक्षण लीला है नो माने हमारा मैया माने महान महान तम आत्मा ईश्वर सूरज हमारी धड़कन हमारी रोशनी हमारा विचार सब कुछ पुनर्दात पित्रम और बारंबार हमको जीवन के क्षण देने वाला बारंबार हमको उत्पन्न करने वाला पितरंग पिता भी वो आत्मा है चा दृश्यम और वही संपूर्ण सचराचर को प्रकट करने वाला है मातरम चा और वही हमारी माता है ऋषि हमें सत्य की ओर ले जाना चाहता है और विषय सतमन आसक्तियों में भगा ले जाना चाहता है सुरदेव जी ने कथा सुनाई महाराज को कि महाराज सत्संग ही जीवन का अमृत है राजन सत्संग से ही जीव उद्धार को पाता है और कुसंग से वो सदा सदा के लिए पटक जाता है कोई कहे कि वो सत्संग और कुसंग दोनों कर सकता है ऐसा व्यक्ति कुसंगी से भी नीचे हो जाता है वो उससे भी गिरा हुआ होता है राजन कुसंग सारी सत्संग का सर्वनाश कर करती था तो कहा कि क्या भजन कीर्तन पाठ व्रत आदि कहा ये साधन है मन को सत्संगी बनाने की भजन कीर्तन में मन रमे तो मन सत्संगी हो जाए लेकिन जब ये सत के संग में आता है तभी इसे पुण्य की प्राप्ति होती है खाली भजन कीर्तन से कोई पुण्य नहीं पाता है ये सब तो साधन है मन को साधने के और फिर जब मन कब सदा जब सांसों और धड़कनों की तरह ये प्रभु में ही धड़कने लगा जाने अनजाने गाहे बगाहे जब वो उसी में जाके बस गया तो जान के तू सत्संगी हो गया और सत्संग महापुण्य फल को देने वाला है लेकिन मनोरंजन कोरा सत्संग नहीं होता और सत्संग में भजन गाए नहीं जिए भी जाते हैं गाने के साथ हमें यह नहीं भूलना हम अपने कोई झूठे आश्वासन दे तो उन्होंने कहा था कि क्या गृहस्थ होकर के गृहस्थ जीवन में रहते हुए क्या हम जीवन के सत्य को नहीं पा सकते तो कहा मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं और हमने गजराज मोक्ष की कहानी गजेंद्र मोक्ष की सुनी थी कि गजेंद्र हैं भक्त है उनके साथ उनका परिवार है पत्नियां हैं बच्चे हैं और उनकी जनता भी है और वो एक विशाल पर्वत पर रहते हैं अति बलशाली हैं उनके सामने कोई नहीं पाता है वे धर्म पूर्वक ग्रह धर्म को भी धारण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं राजन परम सत्संगी होते हुए भी ग्रहस्थ धर्म को अभी उन्होंने निमित रूप में धारण करते हुए भी उनमें थोड़ा सा संग का भाव है एक बार यही गजेंद्र सागर में नहाने गए थे अपने पत्नी पत्नियों पुत्रों के साथ अपने वंश के साथ और अपने साथियों के साथ तुम्हें एक विशाल ग्रह ने इका पांव पकड़ लिया गजेंद्र में और उनमें भयंकर युद्ध छिड़ गया जल में मगर भारी है तो पर्वत पर गजेंद्र भारी है धरती पर वो शिथिल पड़ने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नियों को साथियों को सबको मदद के लिए पुकारा ये सब भी गजेंद्र को बाहर को खींचने लगे कि एक बार बाहर आ जाए तो इस ग्रह को तो हम बता दें कि इसका उसके अपराध का दंड क्या है लेकिन इस खींचतान में भी ग्रह भारी पड़ गया सबने जोर लगाया कई दिन तक ये जोर आजमाइश होती रही और धीरे धीरे गजेंद्र भी थकने लगे और ग्रह उनको पानी में घसीटने लगा और जब जल की बड़ी गहरी गहराइयों में वो उतरने लगे तो उदास होकर उनके मित्र पत्नियां पुत्र सब छोड़कर धीरे धीरे चले गए गजेंद्र बिल्कुल अकेले हो उनका उनका अंतकाल उनके सामने खड़ा है हमें नहीं लगता हमें लगता है हजार हमारा है अभी कुछ और आ सकती है खेल सकते हैं पांव भागे और उन्होंने ग्रह से गजेंद्र को छुड़ा उसे मोक्ष दिया अनंत की राह दी ये मेरी कहानी है ये तेरी कहानी है ये हम सबकी कथा है हम सब इस वासना रूपी पर्वत पर रहते हैं जो भौतिकताओं का पर्वत है उस पर हम सब ठहरे हैं हमें अपने पर दम्भ है हमें अपनी डिग्री और नौकरी में दम्भ है हमें अपने तथा कथित उपलब्धियों पे दम्भ है हमें उनका सहारा है सत का सहारा नहीं है बिल्कुल नहीं है हम झूठ बोलते हैं हम अपने साथ भी कपट करते हैं से अच्छा तो कोई भी नहीं हम कहें हम अपने से पूछें क्या ये एक एक शब्द इसका हमारे जीवन में सत्य नहीं है और आधी पादी उम्र उससे कुछ ज्यादा ही खा चुके हैं वक्त का ग्रह जाने कब हमारे को इस विषया शक्ति के जल में पकड़ ले हमारे सामने सबके साथ हो रहा है आज अरे तो कल हमारे साथ भी क्यों नहीं होगा लेकिन हम जानना नहीं चाहते हैं। हम सुधरना भी नहीं चाहते हैं देखो ना कैसी विचित्र बात है मेरा ये पद है मैं ये दंभ जीता हूं और मैं भूल जाता हूं कि वो साम्यवादी है जो श्री कृष्ण है वो आत्मा होकर सब में बैठा है वो सबका बराबर है किसी से भेद नहीं करता है टू ऑल, वो तो सबका सखा है वो तेरा दम नहीं देखेगा तेरी डिग्रियां नहीं देखेगा वो तो जार्ज बुझ से लेकर के भारत के भिखमंगे तक सबको प्यार से उनकी जूठन को रख में बदलता आत्मा होकर उनके शरीरों को पालता है वो भेद भिखमंगे और राजा में भी नहीं करता तो आज जो जा रहा है पड़ोसी तेरा अरे कल तो क्यों नहीं जाएगा आज उसकी सहारे सवारी है आज उसकी सवारी है तो कल तेरी बारी है जाना तो हम सबको पड़ेगा नहीं जानते मेरा पैसा मेरा मकान मेरी संपत्ति और अंधों की जिंदगी भूल जाते हैं कि गजेंद्र पर्वत छूट जाएगा और इस वासना के सागर में वक्त का ग्राह तुझे घसीट ले जाएगा और अपने कुसंगों के कारण तू प्रभु को भी याद नहीं कर पाएगा क्योंकि कुसंग सारे सत्संग को दीमक की तरह चाट जाता है कुछ शेष नहीं रहता आप कहते हो स्वामी जी हमने सुबह भजन गाया था शाम को पूजा की थी मैं कहता हूं अच्छा कल ऐसा करना सुबह कुछ सांसें ले लेना फिर शाम को सांसें ले लेना बीच में मत लेना क्या कर पाओगे ऐसा कहोगे नहीं स्वामी जी तब तो मर जाएंगे तो भक्ति भी तुम्हारी मर गई थी सुबह और शाम को थोड़ी सी तड़प के बाद फिर मर गई थी और खाली झूठ कपट और दम्ब रह गया था पास तेरे कि तू बड़ा भक्त है धोखा दे रहा था और इसी धोखे में कहते हैं कि राजन जिंदगी चली जाती है कथा तब की आज भी देख कि जहां घर में लेटे सब जगह तार गई पिताजी बहुत सख्त बीमार हैं चले आप। सब के सब चले आए बेटे रिश्तेदार सब इकट्ठे हुए ग्राह पकड़ा है गजेंद्र को सब जोर लगा रहे हैं डॉक्टर अकीम बैत सब लगे हैं इसको दिखाओ पीछीआई में ले जाओ फलानी जगह ले जा रहे हैं सब जोर लगा रहे हैं बेचारा मरीज हमारा गजेंद्र भी जोर लगा रहा दम का इंद्र तो है ही है हाथी भर दम है उसका गज पर संतान मानते हैं अपने को यदि प्रभु के मानते तो अतिशय विनम्र ना हो जाते कि जब नारायण आप सब में है तो सचराचर के पैर की धूल हमारे माथे का चंदन है यही तिलक है हमारा क्या गुरु क्या चीला हम ना जानते हैं ये सब हम तो सबने आप को देखते हैं बाघ आपका है हम माली है सब की धूल हमारा चंदन है तिलक है हमारा विनम्रता हमें गोविंद से जोड़ती है दान हमें असतियों में सदा सदा के लिए बर्बाद कर देता है गजेंद्र पड़े हैं बिस्तर पे सारे बेटे आए सब जोड़ लगा रहे हैं कि काल के ग्रह से बचा लें इसको और देखा कोई दिन महीने बीत रहे हैं ये तो जाएगी ही नहीं देते न इधर होते हैं न उधर होते हैं तो लड़कों ने कहा अब भई हमारी तो छुट्टियां खत्म हो रही हैं अब हम जा रहे हैं क्या करें बेचारे ड्यूटी है जो कर रहे हैं कहां तक बैठे रहेंगे तुम्हारे लिए और जाते जाते धीरे से कह गए हैं कि भाई अब जब कुछ हो जाए तभी सूचना देना क्योंकि छुट्टियां नहीं मिलेंगी ज्यादा गजेंद्र अकेला पड़ जाता है न तेरा पदना डिग्रिया न तेरे दम्ब साथ आएंगे और अगर उसको भी बिसरा के जिया है तो बड़ा अनाथ जाएगा तू बड़ी निर्धन मौत होगी तेरी जाने कैसी अंधेरी रात होंगी कितने बड़े अंधेरे होंगे और तू भटकेगा उन्हीं में तो कहा राजन ग्रस्थ धर्म और सत्संग दोनों बराबर से नहीं निभाए जा सकते हैं एक में निमित भाव को आना होगा तो दूसरे में असत भाव आएगा दोनों होकर हमें कोई नहीं जी पाएगा सत्संग जीवन को सुंदर मनोहर परम बनाता है आसक्तियां उसका सर्वनाश कर देती है और कहा आसक्त व्यक्ति अपना सबसे बड़ा शत्रु स्वयं होता है आसक्त व्यक्ति को किसी शत्रु की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो अपना सबसे दुर्दांत शत्रु होता है समझता है कि दुनिया का सगा है जबकि वो अपना भी नहीं होता है और वो हर सांस राजन पाप करता है उदाहरण देते हैं आपके साथ कोई बुरा कर गया आप बड़े क्रोध में आ सकते हैं ना लग गई आपको भी हा बड़े घूमते हैं बहुत बिफर रहे हैं। और ऐसी अवस्था में आप में से मेरे पास भी आ जाते हैं स्वामी जी मेरा मन करता है ना उसको तो मैं चौराहे पे गोली मार दू हमने कहा हाँ। क्या हुआ भाई क्यों गोली मारेगा उसको बोले उसने भरी महफिल में मेरा अपमान कर दिया बोले हाँ कर दिया क्या किया बोले गाली दी उसने मेरे को और ये ये कहा ये सब कहने और गाली देने में कितनी देर लगी अरे भाई दो तीन मिनट लगे होंगे दस मिनट पकड़ लो इससे ज्यादा तो नहीं तो तुम्हें दस मिनट उसने तुझे अपमानित किया और सताया और तब से पंद्रह दिन से तू इस गुस्से में उबल रहा है तेरा बड़ा शत्रु वो है या तू खुद अपना सबसे बड़ा दुर्दांत भैरी है क्योंकि तो दस मिनट पंद्रह मिनट उसने तुझे सताया अपमान किया बेजती करीब मैं मान लेता तो उसकी सजा में तो तू तो ज्यादा उसे गोली मार दी जाए अपने लिए कौन सा बंद ढूंढा तूने, क्योंकि बड़ा सताने वाला अपने को तो तू स्वयं है आशक, और ये पंद्रह दिन तूने महापाप में गवाए हैं यू आर डायर एनिमी टू योर ओन सेल्फ टू योर ओन साइकिल अरे इस अपराध के प्रायश्चित क्या होंगे इस अपराध के प्रायश्चित क्या होंगे जाने कितने जन्म भटकना पड़ जाएगा ये भीषण पाप है जिन्हें हम देखते नहीं इनमें सही लगाते हैं यदि भ्रत तो कहता गोविंद तुम जानो और फिर उसकी मोज में चला जाता तो पाप नहीं होता इस चीज की अतृप्ति है इच्छा है उसके लिए आप तड़प रहे हैं परेशान हैं आपको चैन नहीं ये सारा समय आप तनाव में कुंठन में बिता रहे हैं अरे आपको और कौन सा शत्रु चाहिए आप तो अपने महाशत्रु बन गए हैं। आसक्त व्यक्ति के पास सदा पाप ही पाप जीता है आप नहीं जानते हैं। जाने में आपने महापाप बढ़ा है भक्त होते अरे तो जब गोविंद चाहेंगे हो जाएगा तो अपनी मौज में रहे हमारा काम तो कर्तव्य करना है प्रयास करना है कर्म रहने वाधिकार जाने यार चलो जो होगा देखा जाएगा रहेंगे उसमें इन क्षणों को भक्ति से बाहर नहीं करेंगे पाप हो जाएगा लेकिन तुम तड़कते रहे तुमको लगा कि मेरे साथ अन्याय हो गया उसको ये मिल गया मेरे को क्यों नहीं मिला और उस चिंता में उस तनाव में उस घृणा में जहां तुमको अपने भी शत्रु नजर आए थे अरे क्या तुम नहीं जानते कि तुमने ढेरों पाप कमाए थे पापों के गठड़े कट्ठे कर दिए तो कहा राजन वो जो कहते हैं ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे वो झूठ बोलते हैं वो सच नहीं कहते हैं। वो अपने साथ धोखा करते हैं और अपने परम शत्रु हैं अब बदले में खोल रहे हैं, मुझे बदला लेना है उसने मेरे साथ अपराध किया है वो पागल कुत्ते की तरह मुझे काट गया है मुझे बदला लेना है क्या आपने देखा किसी आदमी को उसे कुत्ते ने काटा और लौट करके वो पागल कुत्ते को काट रहा हो बदला तुम्हारा वही तो है कि आदमी पागल कुत्ता काटे और उस समय में तनाव में ईर्षा में द्वेश में क्रोध में आसक्ति में तुमने सिर्फ पाप बटोरे थे इतने पाप बटोरे थे पता नहीं कितने अगर प्रायश्चित न हुआ तो कितने जन्म तुम्हें उठाना पड़ेगा भोगना पड़ेगा कोई दुर्घटना मेरे साथ जाने अनजाने की घट गई है हे राम कल क्या होगा? यदि यदि मैं मैं चिंतित हूं, मैं डरा हुआ नौकरियों की भी बात कर रहा हूं कहीं सस्पेंशन तो नहीं आ रहा कहीं ये तो नहीं हुआ, तेरा काम चिंता दुख और का भय का ये दिखला रहा है तेरे पे कोई ईश्वर नहीं है वरना तू डरा हुआ क्यों है और सिर्फ दुख करके डर करके चिंता करके तनाव करके तूने इतने पाप बटोरे हैं जिनका प्रायश्चित अभी होना भाग्य है तो कहा राजन ग्रहस्थ और भक्ति दोनों साथ नहीं चलते दो में एक को प्रधानता देनी ही होती है यदि तू राम में आसक्त होगा तो सारा संसार जीता हुआ भी अनासक्त रहेगा भक्ति वहां रहेगी और यदि तू इन इच्छाओं में आसक्त होगा तो ईश्वर में तू सदा अनाशक्त रहेगा भक्ति तेरी नाटक होगी दोनों जगह बराबर से नहीं जी सकते हम हम सब अपने आप से पूछे आसक्त है कि भक्त है आसक्त को कभी सुख नहीं होता हर चीज में शिकायत होती है वो हमेशा नकारात्मक सोच लेता है उसकी निगेटिव सोच होती है वो अग, दूसरों की गंदगी ही उठाया करता है और वो सबसे गंदा व्यक्ति होता है हो सकता है जिसे तुम गंदगी समझ रहे हो उसका कोई और कारण हो लेकिन तूने उसे गंदगी माना है तो तू तो गंदा हो ही गया क्रोध में चेहरा भयानक होता है प्रेम में चेहरा सुंदर होता है तो गंदगी में चेहरा सुंदर होगा कि गंदा तन गंदा मन गंदा विचार गंदे सब कुछ गंदा होता है भक्ति भी मैली हो जाती है। होती ही नहीं है। खो जाती है तो कहा दूर स्तरों पर कोई नहीं जी सकता और कहा आशक्त व्यक्ति को अपने किसी भी बहरी शत्रु की जरूरत नहीं होती है। क्यों क्यों नहीं होती और वो कैसे अपना शत्रु होता है राजा पूछते हैं तो उत्तर देते हैं कि राजन इस संसार अथवा भक्ति को तुम तो अपने मन और बुद्धि के द्वारा ही तो धारण करते हो कैसे नहीं क्या आज अगर तेरा दिमाग खराब हो जाए तो तेरा अस्तित्व तो बाकी है क्या जीते जी मर गया तो राजन जीव चाहे भक्ति में है चाहे संसार में है मन बुद्धि और विवेक के सहारे ही तो वह अपनी पहचान बनाता है मन बुद्धि और विवेक के सहारे ही तो वो संसार को भी जीता है और भक्ति भी पाता है और जो दुख में चिंता में ईर्षा में द्वेष में बदले में अपने बुद्धि का मन का सबसे दुर्दांत शत्रु बनके इसी तोड़ रहा है सर्वनाश कर रहा है तो उसका उससे बड़ा शत्रु फिर कौन हो सकता है पूछ लो अपने अपने से प्रश्न करो You your your own mental psyche, your brain, and once जिंग योर ओन में सगे भी तुम्हें देखना चाहिए को कौन डोएगा पागल खाने बहुत तू तो तो खुद भी तो अपने को पहचान नहीं पाएगा अगर ये खंडित हो गया तो और स्वामी जी चिंता तो करनी ही होती है मतलब कौन मूर्ख है ये कब की ये सत्संगी लोने वो कोई सत्संगी नहीं होगा वो कोई भक्त नहीं होगा जिसके पास ये आसक्तियां होंगी और ये महापाप है और इनके संग करने वाले कोई पुण्यात्मा नहीं होंगे कोई सत्संग नहीं किए हैं हमें मान लेना चाहिए भक्त का उदाहरण देते हैं आसक्त व्यक्ति ईश्वर से मांगता ही रहता है ये दे दे वो दे, दे दे और भक्त उसकी भक्ति रूप का माधुर्य लेता हुआ कहता अब दूरी मिटा समेट ले मेरे को नारायण आवागमन मुक्त और वो तो झोली फैला है इतनी माला फेरी थी इतना दे दे बोला इस, इस नौकरी में मैंने लगाया था क्या तेरे को काय को मांग रहा पैसा हैं वो भी जबरदस्ती असत्य व्यक्ति भिखमंगे की तरह मांगता है भक्त ईश्वर से कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता न रह परीक्षित करो परीक्षा की घड़ी है परीक्षित करो हमें पास करके अपने मिला लो देखो सुर और असुर की कथा हम लोग सत्संग में बराबर करते हैं राम की कथा में भी राम सुर नायक हैं तो रावण असुर राज है असुर भी तप करता है घनघोर तप करता है पुजारी तुमसे बड़ा है वो सिद्धियां भी पाता है और हो जाते हैं जब ब्रह्मा जी प्रगट तो बोला रावण मांग क्या मांगता है रावण मांग क्या मांगता है राजन भगवान की लीला कथा का अमृत लोग ईश्वर की लीलाएं पढ़ाने के लिए होती हैं इतिहास के लिए नहीं तो कहा कहा मान मांग क्या मानता क्या मेरे को अजर अमर अविनाशी बना दो ब्रह्मा जी ने कहा यह गोर मुझे नहीं आता वो मेरे लिए संभव नहीं है वो असंभव है मैं नहीं दे सकता वो और कुछ मांग ले अगर ब्रह्मा जी उसे अमर नहीं कर सकते तो देवता कैसे अमर है एक सवाल उठ सकता है उन्हें अमर किसने बनाया और वो क्यों कर अमर है और असर असुर क्यों नहीं अमर हो सकता असुर क्यों नहीं अमर हो सकता जब देवता हो रहे हैं और दोनों सगे भाई हैं एक ही महामुनि कश्यप की है ना आदित्य से आदित्य हैं देवता हैं और दि सेव है दानव है क्यों नहीं अमर हो सकते एक ही पिता की संतान कारण है कि अमर करने की सामर्थ्य ब्रह्मा में नहीं किसी में नहीं है किस में है कश्य नूनम रिचाउ कदम अश अमृता नाम अमृत्व देने में समर्थ है कौन तो कहा सान मैया आदित्य वो हमारे भीतर जो आत्मा बैठा है जो पुनर्दात पित्रम जो बारंबार हमें लाने वाला है और सारे सचराचर का दर्शन कराने वाला है संपूर्ण सचराचर को प्रकट करने वाला है मातरम चा तथा मां भी है जो वही हमको अश अमृता नाम इस प्रकार अमृत्व भी दे सकता है वो देवता ब्रह्मा नहीं दे सकता है लेकिन तेरा अंतरात्मा तुझे वो भी दे सकता है बहुत करीब है अमर कुंड के और मरेगा प्यासा भटकेगा योनि, तर योनी क्यों क्योंकि विषय नहीं छूटते हैं मैं अपनी मानसिकता और स्वभाव को बदलना नहीं चाहता हूं क्यों नहीं बदलना चाह के भी क्यों नहीं बदल पा रहा हूं क्योंकि मैं अपने स्वभाव का गुलाम बन गया हूं अब मैं श्री हरि को अर्पित हो ही नहीं सकता पहले ही गुलामी ले ले, ले रखी मैंने मेरा कोई ईश्वर नहीं होगा फिर सिर्फ नाटक होगा समझो इस बात को देवता जानते हैं कि वो अनंत अविनाशी सत्ता अमर है अजर है अविनाशी है तो सत्ता से जुड़ जाए तो तू अमर है बड़ा सीधा इक्वेशन एक है एकदम सरल है कि तो उस अमर सत्ता के साथ तू एक हो जा तो तू तो भी तो अमर है और उस अमर सत्ता से हट करके तू लंका बना तो अमर में से आ तो वहीं रह गया तेरे साथ क्या गया मर अमर का आ गया तो मरना तो रावण तुझे पड़ेगा ही राजन जो इस तत्व को नहीं जानते हैं वे कभी अपने आप को धो नहीं पाते और वे कभी पवित्र नहीं होते हैं वो तो अपने सबसे बड़े शत्रु बन बैठे हैं उनका उतार फिर संभव नहीं होता है राजन भक्ति और आ आसक्ति दोनों साथ नहीं रह सकते जैसे दिन और रात इनको अलग अलग अवस्थाएं देनी ही होती है या निशा हमने भगवदगीता में पढ़ा है यह निशा सर्वभूता नाम तत्म जागृति संयमी कि जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है संयमी उसे दिन की शोभा में लेता है जागता है या निशा सर्वभूतान जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है तत्म उनमें जागृति जागता है संयमी आत्म संयमी। दोनों में भेद क्या है दोनों भी अंतर क्या है ये नहीं कि एक रात में जागता और एक दिन में जागता रात में चोर भी जागता है श्यार भी जागता है शेर भी जागता है हा? ना? संयी योगी तपस्वी अनासक्त जानते हैं कि दिन कहाँ है जहां सूरज है और वो तो मैया आदित्य वो तो मेरे भीतर बैठा है तो मुझ मुझम भीतर है सूरज क्योंकि अगर भीतर सूरज ना होता तो मेरी अंधी आंखों को रोशनी कहां मिल पाती अगर बाहर वाले सूरज को सूरज में मानू तो इस आत्मा सूरज के हटते ही एक हजार सूरज भी बाहर क्यों ना जगमगा जाए मुझे रोशनी नहीं दिखती अंधेरा ही अंधेरा मेरी मुर्दा आंखों में बस जाता है कहीं रोशनी का एक किरण भी तो नजर नहीं आती तो सूरज मेरे भीतर है वो जो बाहर का सूरज आसमान में टंगा है वो तो मात्र आईना है मेरी आत्मा की झाई से चमकता है क्योंकि इसके हटते ही वो सूरज भी मेरे लिए अंधेरा हो जाता है मेरी आंखों में उसका प्रकाश नहीं आता है तो सही जानता है दिन कहां है जहां सूरज और सूरज कहा है भीतर है अर्थात वो भीतर जाग रहा है वो अंतर में आ सत्य है और वाह जगत को वो मानता है गहरी अंधेरी रात है अगर बाहर गहरी अंधेरी रात न होती तो इस आत्मा रूपी टॉर्च के बिना भी तो मुझको मेरे अपने पराय सब दिख गए होते मैं अपना घर देख लेता लेकिन इस आत्मा रूपी इस के सूरज के हटते ही मुझे न मकान दिखता न दुकान न सभी न मित्र न शत्रु सारे दृश्य लुप्त हो जाते हैं एम अदृश्य अदृश्य हो जाते हैं तो तपस्वी योगी और सच्चे भक्त दिन में जागते हैं अर्थात आत्मा में जागते हैं और बाहर अनासक्त भाव से ईश्वर के निमित्त होकर घर में गृहस्थी है तो निमित्त होकर कर्तव्य करेंगे बाहर निकले हैं समाज है तो निमित्त होकर सेवा करेंगे रहेंगे गोविंद के रहेंगे मस्त न चिंता न ईर्षा न द्वेष न लोभ न मोह न कपट न शक्ति न तनाव सब में राम का भाव तो मेला भी नहीं चाहिए हमें तो राम की मनोहारी छड़ी चाहिए क्योंकि जो चिंतन करेंगे वही तो रूप बनेगा मेरा बोलो समझ में आता है तो कहा इसलिए कहा कि राजन भक्ति को प्राप्त हो जाओ तुम्हें कहा भक्ति के भी तो नाना रूप होते हैं कहा होते हैं अवस्थाएं होती हैं वही मैं तुम्हें राम की कथा में बतलाता हूं आत्मा श्री राम है प्रभु की नारायणी लीला है और लीला का उद्देश्य वही है जो अध्यापक लीला करता है पाठशाला में कबूतर से का खरगुजे गाय से, गाये से तो वो गाय या कबूतर नहीं पढ़ा रहा है काखा का पढ़ा रहा है तो यहां भी प्रभु लीला के द्वारा जो भक्त है वो अपने भीतर के काका का पड़ेगा जो आसक्त है वो बाहर नाटक करेगा और मानेगा कि मैंने जो कर लिया है वही सच है का इसे समझने की जरूरत है का आत्मा श्री राम है जिसने दस इंद्रियों का निग्रह किया है वो सुर दशरथ है दशरथ जी देवताओं की सेना के भी सेनापति बनते हैं सुर है। अर्थात जो भीतर गया वो सुर में गया जो आसक्तियों में गया वो बेसुरा असुर हो गया सीधी सी बात है मुझ में ही दशरथ भाव भी है मुझ में ही दशानन रामन भाव भी है, मेरा आत्मा श्रीराम है ये ये प्रकृति जीव जो से आने में यही भूमि सुता जानकी है मेरी मनोवृत्तियां ही मन दशरथ की पत्नियां हैं, तो जब दशानन बना हूं तो ब्राह्मण की पत्नियां मेरी ही आसक्तियां हैं मेरी कहानी प्रभु लीला करके मुझे दिखाने आए हैं और मैं हूं कि पाठशाला के भजन गा करके और डिग्री ले, ले लेना चाहता हूं किताब नहीं पढ़ना चाहता जीवन की बहुत महीन अच्छे से समझने की जरूरत है क्योंकि हर दिन बीत रहा है गजेंद्र पानी में तू जा रहा है अपने को याद दिला अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा अपने को सस्ते में निपटाओ मत बहुत सस्ती योनियों में भटकना होगा पता नहीं उन अंधेरों को रोशनी भी कभी मिलेगी या नहीं धृतराष्ट्र बन के चमगाधड़ ही की तो योनी मिलेगी अंधा होता है देख नहीं पाता बहुत सी अंध हैं अगर प्रेत योनियों के बाद भी मिलेंगी तो अंधी योनिया मिलेंगी अभी से जागो आंखों का सदुपयोग करो भीतर की आंख खोलो ये तीसरा नेत्र तुम्हें त्रिनेत्र शिव से मिला देगा शिव बना देगा समझो, क्योंकि यदि तुम आसक्तियों को नहीं छोड़ पाओगे तो धोखा और किसी को नहीं अपने मुकद्दर को ही दे पाओगे वक्त खो जाएगा कहा राजन राम के जो तीनों भाई हैं ये तीनों भक्ति की पादान हैं। राम आत्मा है उस तक मिलना भक्ति की पूर्णता है जो इन इन लीला हमें प्रभु पात्रों के द्वारा अपनी ही विभूतियों के द्वारा उनको नाना रूप दे करके हमें बता रहे हैं सबसे छोटे हैं रिपुसूदन शत्रुघ्न शत्रुघ्न कहते हैं जिसने शत्रुओं को जो मारने वाला है और शत्रु हैं ईर्षा द्वेश लोभ मोह असक्त जीवन इच्छा हर चीज में खो ढूंढने की सड़ी मनोवृत्ति ये सारी मनोवृत्तियां जो है जिसने इनको मारा शत्रुघ्न मन के उसी को अगली अवस्था भरत की मिलती है भक्ति में रथ है जो भरत है वो काराजन शत्रुघ्न बनने के लिए शत्रुघ्न को भी पूर्णता की जरूरत होती है और वो धर्म उसकी पत्नी निभाएगी उसकी पत्नी का नाम क्या है श्रुति श्रुति कहते हैं वेद को यह रिचा जो सुन रहे हो कीर्ति कहते हैं यश को जिन्होंने वेद के समृद्ध को अपने जीवन में बसाया वो श्रुति कीर्ति से वरद हुआ फिर वही शत्रुघन बनके विषयों का विनाश कर पाया उसने अपने शत्रु होने के भाव मिटाए हैं वो शत्रुघन है और जिसने इसकी कीर्ति को नहीं विषयों की कीर्ति को बसाया है उसका उद्धार कैसे होगा अपने को सर्टिफिकेट देने से उद्धार हो जाया था तो रावण भी हिरण्य हाँ कश्यू भी तो सर्टिफिकेट भगवान बन रहा था तो वो भी ईश्वर हो जाता नहीं होते तो अपने अपने अपने को को को सर्टिफिकेट नहीं लगाओ जागो पढो पहचानो झूठे दम, दम रावण के रास्ते पर है क्या बनना चाहते हो तो कहा श्रुदी कीर्ति अर्थात वेद का यह परम ज्ञान मैं कौन हूं का अमृता नाम मना महे कौन है किसने बना खोजो अपने को जानो अपने साथ जुड़ जाओ सत्य को खोजो सत्संगी हो गए असत में ही जीते रहे मेरा बेटा मेरी बीबी अरे तन कह को बनाना नहीं आया तो कहां है बेटा कब बनाया था तुमने लेकिन झूठ और कपट तो मैं बड़े प्यार से जी लेना चाहता हूं सत्य की मैं बात कर सुनो तो भाग जाता हूं क्यों मैं पूछूं अपने आप से और क्या ये सच नहीं है कि कल मेरे को मरना है या कि भाभी में अमर हो गया हम ये विश्वास आपने दिला लिया अपने आप को कि दुनिया भले मर जाए मैं तो मरूंगा नहीं बोलो तो झूठ के साथ ही जीना तुम्हें क्यों अच्छा लगता है तो कहा शुद्ध कीर्ति जीवन में आए तो भक्ति में रस भरत भाव प्रकट हो जाए भरत माने जो सदा भक्ति में तो बिना श्रुति कीर्ति से वरद हुए तू शत्रुघ्न नहीं और जब तक तू शत्रुघ्न हो, नहीं होगा तू भरत नहीं हो सकता और भरत की पूर्णता उसकी पत्नी है उसका नाम मांडवी है मांडवी माने जो चहु ओर छत्राकार छाई रहे यह नहीं कि ये झूठा है फलाना कपटी है ना हर ओर मेरा राम है और राम में ही मेरे मन का विश्राम है अब वो कुछ चाहता नहीं कहीं भागता नहीं उसकी रूप रस माधरी का हर क्षण अमृत स्नान है रोमांच है परमानंद है ये मांडवी से वरद श्री भरत है ये भक्ति की अगली अवस्था है कहा उसके बाद जो भरत होगा मांडवी से वरद होगा तो अगली अवस्था लक्ष्मण की पाएगा राम रूपी लक्ष्मे भक्ति में मन सदा सदा के लिए अटल स्थिर हो जाएगा और लक्ष्मण की पूर्णता उसकी पत्नी में है उसका नाम है उर्मिला जो बन गया लक्ष्मण तो अर्थात हृदय अब प्रभु मिला है